महाभारत आदि पर्व सुभद्रा हरण पर्व अष्टादशाधिक दिशत तमोध्या रैवतक पर्वत के उत्सव में अर्जुन का सुभद्रा पर आसक्त होना और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अनुमति से उसे हर ले जाने का निश्चय करना व समुवाच तस्मिन दैवत के गिरो विष्णु अंधका नाम भवदुत्सव नृपसम वैश्वन जी कहते हैं नृप्रेष्ठ तदनंतर कुछ दिन बीतने के बाद रेवतक पर्वत पर विष्णु और अंधक वंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ तत्दुर्वीरा ब्राह्मणेभ्य सहस्रश भोज विष्णुअंधका महेतस्य तिरेदा पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज भोजभिष्णी और अंधक वंश के वीरों ने सहस्त्रों ब्राह्मणों को दान दिया प्रसाद रत्न चित्रिशिरे समन्त सदेशोभित राजन कल्पवृक्ष राजन उस पर्वत के चारों ओर रत्न जटित विचित्र राजभवन और कल्पवृक्ष थे जिनसे उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी वादि च त्राण्य वाद का संवादयन नानृतुर नृत का वह जगे जान वहाँ बाजे बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते नाचने वाले नाचते और गायक गण गीत गाते थे अलंकृता कुमार विष्णीनाम सुमहोजा जानक चित्रैश्चुर्यतः सर्व महान तेजस्वी विष्णुवंशियों के बालक वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सुवर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर दे होते हुए चारों ओर घूम रहे थे पौराश्च पादचारेण जानहिच्चावचैस्ताम सदारा सायात्राच सो सहस्र सत् हलधर क्षिभ रेवती सहित प्रभु अनुगम्य मो गंधर्वि अचरत त्र भारत द्वारिकापुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपने स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे भारत भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहाँ रेवती के साथ विचर रहे थे उनके पीछे पीछे गंधर्व गायक चल रहे थे तथ राजा विष्णुराम उग्रसेन प्रतापवान अनुगीयमान गंधर्व स्त्री सहसह स्त्री सहस्रह सहायवान विष्णु वंश के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहाँ आमोद प्रमोद कर रहे थे उनके पास बहुत से गंधर्व रहे थे और सहस्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थीं रॉकमेयच सांबिब समर दुर्मदिव्य मालम्बर धरऊक्ष युद्ध में दुर्मधवीरवर प्रद्युम्न और साम्ब्य दिव्य मालाएँ तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार करते थे अक्रूर सारण से गदो बभ्रो विदोरथ नेषथ चारुदेषण पृथुर्व पृथिवी सत्यक साकेक भंग महारभ एते परिवृता स्त्री गैश्च पृथक पृथक तमुत्सव रवतके शोभयांच क्रेत अक्रूर सारण गद गब्रू विदूरथ निषठ चारुदेशन पृथु विपृथु सत्यक सात्यकी भंग, भंगकार महाराव हृदय पुत्र कृतवर्मा उद्धव और जिनका नाम यहां नहीं लिया गया है ऐसे अन्य यजुवंशी भी सब के सब अलग अलग स्त्रियों और गंधर्वों से घिरे हुए रैव पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे चित्रकौतूहल तस्मिन वर्तमानों महाद्भुत वासदेव से पार्थ स्तो परिजगमत हो उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे तत्र चक्र माराओ तव तो वसुदेव सुताम सुभाम अलंकृताम सखी मध्य भद्राम दध सुस्तु सराम इसी समय वहाँ वजदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा अर्जुनस्य दृष्टव तम तदिकाग्र मनस कृष्ण पार्थम अलक्षयत उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भाप लिया अब्रवृत पुरुष व्याघ्र प्रहसन्न उ भारत वने चरस्य किमिद कामे न लोढ़ते फिर वे पुरुषोत्तम हसते हुए से बोले भारत यह क्या वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मथित हो रहा है पार्थ यदि ते क्ष्याम स्वयं कुंती नंदन यह मेरी बहन और सारण की सगी बहन है तुम्हारा कल्याण हो इसका नाम सुभद्रा है यह मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। अर्जुन वाच दुहिता वसुदेव स वासधेव से चसा रूपेण चि सा समाक सा अर्जुन ने कहा यह वसुदेव जी की पुत्री साक्षात आप वसुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है फिर यह किसका मन न मोह लेगा स्थित कल्याण मम भवे ध्रुव यदि श्याम वाष्णे मह सीय स सखे यदि यह विष्णुकूल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याण में मनोरथ पूर्ण हो जाए प्राप्त तूपाय ब्रवीह जनादन आस्थायामी तदा सर्व यदि सख्यम नरे न तत् बताइए इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा वासुदेव वाच स्वयंवर क्षत्रिया विवाह पुरुष सभ स चेत पाथ स्वभाव्यामित भगवान श्रीकृष्ण बोले नरश्रेष्ठ पार्थ क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार है परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वर्ण करें प्रसह्य हरण चापे क्षत्रिया विवाह हेतु शूराण विदु बलपूर्वक कन्या का हरण भी सूर्य क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है स तुम तो अर्जुन कल्याणिम प्रसय भगनिम हर स्वयं वर एश्या को वै वेद चिकित्सित अत अर्जुन मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याण में बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी वह किसे वरण करना चाहेगी तजुन से कृष्णश्च विनि कृत्यता शीघ्रगाषान प्रषयामा चत तुस्तता धर्मराजा तत्सम इंद्र प्रस्थगताय भ्रुत च महाबाहू अजग्ञे पांडव तब अर्जुन और श्रीकृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्र में धर्मराज युधिट्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की महाबाहु युधिठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी भीमसेनस्तु तत्वा कृतकृत्योभ्यमत क्रित मनुज साधम उक्ति प्रीति मुपेयि भीमसेन यह सामचार सुनकर अपने को कोतकृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई इत श्री महाभारते आदि परवणि सुभद्रा हरण पर्वि युधिष्ठिरा अनुआयाम अष्टादाधिक द्विशतमो इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्रा हरण पर्व में युधिष्ठिर की आज्ञा संबंधी दो अध्याय पूरा हुआ